महाभारत द्रोण पर्व एक चुरीशोध्याय अभिमन्यु के द्वारा कर्ण के भाई का वध तथा तो कौर सेना का संहार और पलायन संजय उवाचन सोतगर्जत धनुष पाणिर्ज्याम विकर्षण पुनः पुनः तयोर महात्मनो सूर्णमृथान्तरमत संजय कहते हैं राजन कर्ण का भाई हाथ में धनुष ले अत्यंत गृतता और प्रत्यंचा को बार बार खींचता हुआ तुरंत ही उन दोनों महामनुष्य वीरों के रथों के बीच में आ पहुँचान सो छत्र ध्वजारास्तमा उसने मुस्कुराते हुए से दस मार मार कर दुर्जय भीर अभिमन्यु को छत्र ध्वजा सारथी और घोड़ों से शीघ्र ही घायल कर दिया पितृपहता हम कर्म कुरमानुषम दृष्टार्जित थरि काट्यम तदिहशता भवन अपने पिता पितामहों के अनुसार मानवीय शक्ति से बढ़कर पराक्रम प्रकट करने वाले अर्जुन कुमार अम्यु को उस समय बाणों से पीड़ित देखकर आपके सैनिक हर से उठे प्राप्त कर्णिकारम तस्मंडुरा प्रचावी कर्णकार तब अभिमंडु ने मुस्कुराते हुए से अपने धनुष को खींचकर एक ही बाण से कर्ण के भाई का मस्तक धड़ से अलग कर दिया उसका वह सिर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा मानो वायु के वेग से हिलकर उखड़ा हुआ कनेर का वृक्ष पर्वत शिखर से नीचे गिर गया हो भ्रातर निहतम दृष्ट्वाधन कर्णों व्यम जयू विमुखी कर्ण तो सौभद्रकपत्री अन्यानपे महेश्वासा तुर्णेवाद्रुवी राजन अपने भाई को मारा गया देख कर्ण को बड़ी व्यथा हुई इधर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने गिद्ध की पाख वाले बाड़ो द्वारा कर्ण को युद्ध से भगाकर दूसरे दूसरे दूसरे महाधनुरों पर भी तुरंत ही धावा किया ततम सैन्यम हस्त स्वरथ पत्यन क्रुद्धोभिमयिन तेजा महारथ उस समय क्रोध में भरे हुए तेजस्वी महारथी अभिमन्यु हाथी घोड़े रथ और पैदलों से युक्त उफिथल चतुरंगड़ी सेना को विदीर्ण कर डाला कर्ण सुबहिर बाण अर्जमानिभुना अपया जमन ततोदी अभज्यत अभिमन्यु के चलाए हुए बहुसंख्यक बाणों से पीड़ित हुआ कर्ण अपने वेगशाली घोड़ों की सहायता से शीघ्रही रणभूमि से भाग गया इससे सारी सेना में भगदड़ मच गई सल अभिमन्यु सर ही हा सरही राजन न प्राग्या राजन उस दिन अभिमन्यु के बाणों से सारा आकाश मंडल उस प्रकार आच्छादित हो गया था मानो टिड्डी अथवा वर्षा की धाराओं से व्याप्त हो गया हो उस आकाश में कुछ भी सूचता नहीं था ताबकाधान बदता अन्य सैंधवास्म कच्चि महाराज पहने बाणों द्वारा मारे जाते हुए आपके योद्धाओं में से सिंधु राज्य को छोड़कर दूसरा कोई वहां ठहर सका। शब शीघ्र से नरत शब पर सुभद्रा कुमार मनु ने संघ बजा कर पुनः शीघ्र ही भारतीय सेना पर धावा किया सकक्ष सृष्ट नि सारिपुण मध्य भारत सैन्य आमर्जुन पर्यवर्तत दुखे जंगल में छोड़े हुए नाग के समान वेग से शत्रु को दग्ध करता हुआ कौरव सेना के बीच में विचरने लगा रविश्य करो भूमि कबंध गण संकुल उस सेना में प्रवेश करके उसने अपने तीखे बाणों द्वारा रथों हाथियों घोड़ों और पैदल मनुष्यों को पीड़ित करते हुए सारी भूमि को बिना मस्तक के शरीर से पाट दिया सौभद्र प्रभु वही निकृता परमेश्वरी स्वाने वा मुखान ग्रंथ प्राद्रभन जीवित सुभद्रा छूटे हुए उत्तम बाणों से छतो आपके सैनिक अपने जीवन की रक्षा के लिए सामने आए हुए अपने ही पक्ष के योद्धाओं को मारते हुए भाग चले ते घोरा रौद्र कर्मा विपाठा बहव निथनागा जगमुरा सुवसुन्धरा अब मनु के वे भयंकर कर्म करने वाले घोर तीक्षण और बहुसंख्यक नामक रथों हाथियों और घोड़ों को नष्ट करते हुए शीघ्र ही धरती में समा जाते थे। सायुधा उस युद्ध में सायुध दस्ताने गदा और बाजूबंद सहित वीरों की सुवर्ण भुजाएं कटकर गिरी दिखाई देती है। उस युद्ध भूमि में धनुर्माण खड़ग शरीर तथा हाथ और कुंडलों से विभूषित सहस्रो की संख्या में छिन्न भिन्न होकर पड़े थे सोपस्करधिष्ठानैशा दंडेष बंधुरम अक्षर पथित्रैर्बुदा पातित युग शक्ति चापाशिस्व पति महाध्वज चा चर्मचाप समंततः सत नि क्षत्रिस्वै वाराण विषापते अगम्यूपा पृथ्वी छठे नीत आवश्यक सामग्री बैठक धनुष धंदूर, बंधूर, अक्ष सहित पहिए और जुए चूर चूर और टुकड़े टुकड़े होकर गिरे थे शक्ति धनुष खड गिरे हुए विशाल ध्वज ढाल और बाढ़ भी छिन्न भिन्न होकर सब सबोर बिखरे पड़े थे प्रजानाथ बहुत से छत्री घोड़े और हाथी भी मारे गए थे इन सब के कारण वहां की भूमि क्षण भर में अत्यंत भयंकर और अगम्य हो गई थी वजताम राजपुत्राणाम कृदतामितरे तरह um mm -hmm. प्रादु महाशब्दो प्रादुरासी महाशब्दों भेरूणों की चोट खाकर परस्पर कंदन करते हुए राजकुमारों का महान शब्द सुनाई पड़ता था जो कायरों का भय बढ़ाने वाला था विनादेत सर्वाभ्यदयतः सौभद्रश्चाद्र सेना घृण दीपान भरतश्रेष्ठ वह शब्द संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित कर रहा था सुभद्रा कुमार श्रेष्ठ घोड़ों रथों और हाथियों का संघार करता हुआ कौरव सेना पर टूट पड़ा था कक्षमग्निर्बोध सृष्ट निर्द मध्य भारत सैन्य नाम आर्जुन ही प्रत्यक्ष सुखे जंगल में छोड़ी हुई आग की भांति अर्जुन कुमार वेग चर जसा बारत धूल से, से, से, से आच्छादित हुई सेना के भीतर संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं में विचरते हुए अमन्यु को उस समय हम लोग देख नहीं पाते थे आदिदान गजाश्वा चां भारत छठेन् भूय पशा सूर्य मध्यम दिन यहाम महाराज प्रतपन दिश्द अभिमन्यु महाराज यथा संख्य अभि भर हाथियों घोड़ों और पैदल सैनिकों की आयु को छीनते हुए अभिमन्यु को हमने क्षण भर में दोपहर के सूर्य के भांति शत्रु सेना को पुनः तपाते देखा था महाराज इंद्र कुमार अर्जुन का वह पुत्र युद्ध में के समान पराक्रमी जान पड़ता था जैसे पूर्व काल में पराक्रमी कुमार कार्त्य असुरु की सेना में उसका संघार करते हुए सुशोभित होते थे उसी प्रकार अभिमन्यु कौरव सेना में विचरता हुआ शोभा था इतनी महाभारत द्रोण पर अभिमंडी अभिमंडाक्रम एक चुशोध्या इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु व पर्व में अभिमन्यु का पराक्रम विषयक इकतालीसवां अध्याय पूरा हुआ